महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व षणविशोध्या कृपाचार्य से धृष्ट दुम का भय तथा कृतवर्मा के द्वारा शिखंडी की पराजय संजय उवाच धृष्टुम्न कृपो संयुगे यथा दृष्टवाणे सिंहम सर्भो वार्युधी संजय कहते हैं राजन कृपाचार्य ने धृष्ट को आक्रमण करते देख युद्ध भूमि में उसी प्रकार उन्हें आगे बढ़ने से रोका जैसे वन में सरभ अर्थात सरभ आठ पैरों का एक जानवर है जिसका आधा शरीर पशु का और आधा पक्षी का होता है भगवान नृसिंह के भांति उसका शरीर भी द्विविध आकृतियों के सम्मिश्रण से बना है वह इतना प्रबल है कि सिंह को भी मार सकता है सिंह को रोक देता है पदात ना तत्र भारत भारत अत्यंत बलवान गौतम गोत्री कृपाचार्य से अवरुद्ध होकर धृष्ट एक पग भी चलने में समर्थ न हो सका गौतम से रथम धृष्ट धृष्टुम्ड रथम पृथे विशु सर्वभूतान ई च मे धीरे कृपाचार्य के रथ को धृष्ट दुम्ड के रथ की ओर जाते देख समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और धृष्ट धुम्ड को नष्ट हुआ ही माने लगे तत्रोचन् विमसो रथिन साथा द्रोड़ निधना संक्रुद्धोंपदा सारो महातेजा दिव्याते अ स्वस्थ भवदृष्टुंड गौतमात् वहां सभी रथी और घुड़सवार उदास होकर कहने लगे कि निश्चय ही द्रोणाचार्य के मारे जाने से दिव्यास्त्रों के ज्ञाता उदार बुद्धि महातेजस्वी नरश्रेष्ठ शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे होंगे क्या आज कृपाचार्य से धृष्ट दुम्न सुरक्षित रह सकेंगे अपि यम वाहनिम कृष्णामुच्चेत मह अप्यय ब्राह्मण सर्वाह्या समाघतान क्या यह सारी सेना महान भय से मुक्त हो सकती है कहीं ऐसा न हो कि ये ब्राह्मण देवता यहाँ आए हुए हम सब लोगों का वध कर डाले या दृशम दृश्य ते रूप अंतक प्रतिमं गौतमः इनका यमराज के समान जैसा अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता है उससे जान पड़ता है आज कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य के पद पर ही चलेंगे आचार्य क्षिप्रत विजय अस्त्रवान अस्त्र संपन्न क्रोधे च समन्वितः कृपाचार्य शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले तथा युद्ध में सर्वथा विजय प्राप्त करने वाले हैं वे अस्त्रवेद पराक्रमी और क्रोध से युक्त हैं पार्ष तस् महायुद्धे विमुखोद्याभिलतें विविधा वाच तवका पर सह व्यश्रूयन महाराज तय सत्र आज इस महायुद्ध में धृष्ट दुम्न विमुख होता दिखाई देता है महाराज इस प्रकार वहाँ धृष्ट और कृपाचार्य का समागम होने पर आपके सैनिकों के शत्रुओं के साथ होने वाली नाना प्रकार की बातें सुनाई देने लगी स्वस्थ तथा क्रोधातृप नृपतम चार दया मास निश्चे नरेश्वर तदनंतर शरद्वान के पुत्र ने कर, के ने क्रोध से लंबी सांस खींचकर निश्चेष्ट खड़े हुए धृष्ट के संपूर्ण मर्भ में गहरी चोट पहुंचाई। सहन्यमा समरे गौतमे न महात्म न कर्तव्यम न स्म जाना मोहे न महता में महामना कृपाचार्य के द्वारा आहत होने पर भी धृष्ट को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था। वे महान से आच्छन्न हो गए समिति तुपार्षत ईदृशम व्यसनम युद्धे नए दृष्टम तब उनके सारथी ने उनसे कहा द्रुप नंदन कुशल तो है ना युद्ध में आप पर कभी ऐसा संकट आया हो जब मैंने नहीं देखा है होगा बाण नर्मा दृश्य सर्वतः दिश्रेष्ठ कृपाचार्य सब ओर से आपके मर्म स्थानों को लक्ष्य करके बाण चलाए थे परंतु दैव योग से ही वे मर्म भेदी बाण आपके मर्म पर नहीं पड़े हैं नदी अवध्यम ब्राह्मणम बंदे ये विक्रमो हत जैसे कोई शक्तिशाली पुरुष समुद्र से नदी के वेग को पीछे लौटा दे उसी प्रकार मैं आपके इस रथ को तुरंत लौटा ले चलूंगा मेरी समझ में ये ब्राह्मण देवता अवध्य है जिनसे आज आपका पराक्रम प्रतिहत हो गया वे सरीरे राजन राजन जायते सारते सुनकर राज ने धीरे से कहा सार मेरे मन पर मोह छा रहा है और शरीर से पसीना छूटने लगा है मेरे सारे अंग काप रहे हैं और रोमांच हो आया है वर्जयन ब्राह्मणं युद्धे थर्जाहीजुन अर्जुनम भीमसेनम वा समाप्य सारथे क्षेम भवेदा नैच की मती तुम युद्धस्थल में ब्राह्मण कृपाचार को छोड़ते हुए धीरे धीरे जहां अर्जुन है उसी ओर चल दो सम्रांगण में अर्जुन अथवा भीम से इनके पास पहुँच ही आप में सकुशल रह सकता हूँ ऐसा मेरा दृढ़ विचार है तत प्राजान महाराजा यथो तो भी तब सैनिक महाराज तब सारथी घोड़ों को तेजी से हाँकता हुआ उसी ओर चल दिया जहाँ महाधनुधर भीमसेन आपके सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे प्रद्रुतम च रथम दृष्ट् धृषदुम्नशम कि मर नरेज धृष्टुम् न के रथ को वहाँ से भागते दे कृपाचार्य सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया शंख च पू मुहुर् मुहुर्द पार्षद त्राससयामास महेंद्रो नाम शत्रुओं का दमन करने वाले कृपाचार्य ने ने बारं बारंबार की और जैसे इंद्र ने नमुची को डराया था बारम्बार्यो वारास वा दूसरी ओर सम्रांगण में दुर्जय वीर शिखंडी को जो भीषम के लिए मृत्यु स्वरूप था कृतवर्मा ने बारम्बार मुस्कुराते हुए से रोका शिखंडी तो समासाद्य हृदय महारथम पंचदे से समाहन हार्दिक वंशी यादवों के महारथी वीर कृतवर्मा को सामने पाकर शिखंडी ने उसके गले की हसली पर पांच तीखे भल्लों द्वारा प्रहार किया कृतवर्मा तो संक्रुद्धो भिवा सच्चाप त्रिभी राजन तब महारथी कृतवर्मा ने अत्यंत कुपित हो साठ बाणों से शिखंडी को घायल करके एक से हस्ते हस्ते उसका धनुष काट डाला अथान्यनुराधा द्रुपद्सत्मजो बलि तेठ तेश्ट तिषे तक्रुद्धो ते प्रत्यभासतः प्रजभाषत तत्पाद्रुपद के बलवान पुत्र ने दूसरा में लेकर कृतवर्मा से क्रोधपूर्वक कहा अरे खड़ खड़ तथ्य नवतिंबाणा रुक्म पुंखा सुते जनाषायास राजेन्द्र ते स्रश्य राजन फिर सोने की पांख वाले नब्बे पहने बाढ़ उसने चलाए परंतु कितवर्मा के कबज से फिसलकर गिर गए विथास्ता सामक्षतले क्षुरा प्रेण सुखेण का्मितेम उन्हें व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिरा देख देखे तीखे क्षुप्र शिक्षित के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले अथैनम छिन्ह धनवान भग्न अशित्या मारि क्रुद्धो धनुष जाने पर कृतवर्मा की दशा टूटे सिंह वाले बैल के समान हो गई उस समय शिखंडी ने कुपित होकर उसकी दोनों भुजाओं तथा छाती में असी बा मारे कृतवर्मा तो संक्रुद्धो मार गण छत भिक्षत गात्रे कुंभ वक्तोदक कृतवर्मा उन बाणों से छत होकर अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे घड़े के मुंह से जल गिर रहा हो उसी प्रकार वह उसे राजन यथा गैरिक राजन खून से लतपथ हुआ कृतवर्मा वर्षा से भींगे हुए गेरू के पहाड़ के समान शोभा पा रहा था अथान्यनुराधा सर्गण गुणम प्रभु शिखंडनम बाणगण स्कंदे व्यतायत तदनंतर शक्तिशाली कृतवर्मा ने बाढ़ और प्रत्यंता से दूसरा धनुष हाथ में लेकर शिखंडी के कंधों पर अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुँचाई बाढ़ शाखा प्रसाखा विपुल पाद यथा कंधों में धते हुए उन बाणों से शिखंडी वैसी ही शोभा पाने लगा जैसे कोई महान वृक्ष अपनी शाखा के कारण अधिक विस्तृत दिखाई देता हो तावन्दोन्यं मानो तो तो वे दोनों महान वीर एक दूसरे को अत्यंत घायल करके खून से इस प्रकार नहा गए थे मानो रक्त के सरोवर में बारंबार डुबकी लगाकर आए हों अन्योन्न श्रृंगाभि चतुर्वृक्ष उस समय एक दूसरे के सींगों से चोट खाए हुए दो सांड के समान उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी महारथ रथा मंडला सहस्रसह एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्न करते हुए वे दोनों महारथी अपने रथ के द्वारा वहां सहसत्रों बार मंडलाकार गति से विचरते थे कृतवर्मा महाराज रणे पार्षद सप्त स्वर्ण पुंख शिला महाराज कृतवर्मा ने रणभूमि में शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण में पंखों वाले सत्तर बाणों से ध्रुपदपुत्र से खंडी को घायल कर दिया तथोस बाणम भोज प्रहृताम जीवितांत करम घोरम जीविताकोर तत्पश्चात प्रहार करने वाली योद्धाओं में श्रेष्ठ कृतवर्मा ने उसके ऊपर सम्रांगण में बड़ी उतावली के साथ एक भयंकर प्राणातकारी बाण छोड़ा सतेनाभ तो राजन मूर्चा ध्वजा श्री कस्मृत राजन उस बाण से आहत हो शिखंडी तत्काल मूर्चित हो गया उसने सहसा मोहा छन्न होकर ध्वजदंड का सहारा ले लिया पुनः पुनः वर्मा के बाणों से संतप्त हो बारंबार लंबी सांस खींचते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को उसका सारथी तुरंत रणभूमि से बाहर हटा ले गया पराजित ततः सूर्य द्रुपे प्रभुपाणव से द्रुपद पुत्र के पराजित हो जाने पर सब ओर से मारी जाती हुई पांडव सेना भागने लगी इत महाभारते कर्ण परमढ़ संकुल युद्धे ठंडविशोध्या इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय छब्बीसवा अध्याय पूरा हुआ